भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन इतना और कह देना अनुचित न होगा कि यद्यपि बुद्ध ने आध्यात्मिक प्रश्नों का साक्षात समाधान नहीं किया फिर भी वे सभी प्रश्न सबके मन में रहते ही थे उनके संघ के लोग समय समय पर उन प्रश्नों पर चिंतन करते ही रहे होंगे बाद को जितने संप्रदाय हुए सब ने जगत ईश्वर सृष्टि तथा आत्मा के संबंध में अपना अपना विचार प्रकट किया यह तो पाली के ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट है हाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राचीन संप्रदाय वालों के सिद्धांत बहुत प्रौढ़ न थे वे लोग बहुत दूर तक विचार करने में समर्थ नहीं थे अतएव उन मतों की शाखाएं नष्ट हो गई किंतु उनकी परंपरा में महायान तथा हीनयान हुए और इनके मत बहुत प्रसिद्ध हुए महायान तथा हीनयान सम्प्रदायों के अनुयायी बड़े बड़े विद्वान हुए और उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे जो अभी तक हमें प्राप्त है इसी कारण से संप्रदाय अभी तक जीवित है बुद्ध के उपदेश उपनिषदों के उपदेशों के आधार पर ही थे श्रोताओं को कुछ भी भेद नहीं मालूम पड़ा और बड़े प्रेम से श्रद्धापूर्वक वे उनके अनुगामी हुए बुद्ध का हृदय पवित्र था ज्ञान से प्रकाशित था और लोगों के प्रति करुणा से आर्द्र था यही कारण था कि लोगों ने उनके ज्ञान की पूजा की और उन्हें एक अवतार भी मान लिया परंतु अनेक कारणवश बुद्धमत के अनुयायी अपने को आस्तिक मत के लोगों से पृथक समझने लगे ये लोग वेद को न मानकर बुद्ध के ही वचन को अपना आगम समझते थे अज्ञानी लोग तो वेद की निंदा भी करने लगे यज्ञ से घृणा करने लगे और उसे अधार्मिक करने लगे संस्कृत भाषा के अपेक्षा पाली भाषा से उनका विशेष प्रेम था आस्तिकों की तरह ये लोग आत्मा को नहीं मानते थे ईश्वर का भी इन्होंने निराकरण किया इस प्रकार का पार्शत्य भाव बढ़कर द्वेष में परिणत हो गया यद्यपि आचार विचार के संबंध में बुद्ध के उपदेश सर्वथा आस्तिकों के लिए मान्य थे अहिंसा आदि धर्मों का पालन भारतवर्ष में बहुत पहले से ही था तथापि उनके अनुयायी अनेक प्रकार से कलह को उत्पन्न कर अपने को स्वकल्पित एक बौद्ध संस्कृति के अनुयायी कहने लगे इन बातों से आस्तिकों के साथ इन अन्यायों का से गया। दर्शन का गया। दर्शन एक विशेष महत्व है। इसमें संदेह नहीं कि सभी दर्शनों का परम लक्ष्य एक ही है भेद है केवल दृष्टिकोण का परंतु ये लोग ईर्ष्याश तथा आवेश में आकर एक दूसरे से घृणा करने लगे दूसरे के सिद्धांत के रहस्य को न समझ उसका खंडन करने लगे तत्व दृष्टि को भूल जाने से लौकिक दृष्टि का अवलंबन करने से आस्तिक तथा नास्तिकों के दो प्रबल दल बन गए शास्त्र विचार में कल होने लगा जय पराजय होने लगी तथा मत के खंडनों के लिए ग्रंथ लिखे जाने लगे गौतम रचित न्याय सूत्र को बौद्धों ने अपना शत्रु मानकर उसे अनेक प्रकार से नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया खंडन के लिए ग्रंथों की रचना तथा शास्त्रार्थ विचार में जय पराजय के उद्घोषों के द्वारा इन दोनों दलों में कलह बढ़ता ही गया और अंत में बौद्ध मत को तथा उसके अनुयायियों को भारतवर्ष का परित्याग कर अन्यत्र शरण लेनी पड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि बाहर से आए हुए विदेशियों को किसी न किसी रूप में भारतीयों ने अपना लिया किंतु अपने देश के इन बौद्धों को भारतीयों ने ही अपने देश में नहीं रहने दिया इसका मुख्य कारण मालूम होता है बौद्धों का अपने को एक पृथक संस्कृति का अनुयायी समझना तथा आस्तिकों के प्रति घृणा भाव रखना